महाभारत आदि पर्व पंच विंस्यधिक शतमो ऋषियों का कुंती और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर जाना और उन्हें भीष्म आदि के हाथों सौंपना वह सम्पाणाच पांडोरुपरम दृष्टवा देवकल्पा महर्षय तथो मंत्रविद सर्वे मंत्र याचक्रे मिथ वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मे राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहाँ रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की तापसावचु हिवाज्य राष्ट्रम च महात्मा महायसा अस्मिन स्थान तपस्तप्वापसान गतः गपस्वी बोले महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे स जातमात्र पुत्रश दाराशवता हाधायोपनिधि राजा पांडु स्वर्ग मितो गे राजा पाण्डु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्ग लोग चले गए तस्य तस्मात्म देहम भार्तुमहात्म स्वराष्ट्रम गृह्य ग्छामो धर्म ऐसा हीन स्मृत इस इनके इन पुत्रों को पांडव और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चलें इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है वै सम्पावाच ते परस्परम आमंत्र देव महर्षय पांडव पांडो पुरस्कृत नगरम नगरं उदार मनस सि गमने चक्रे मन भीस्मा पांडवा दातुम धृतराष्ट्रा ची वै सम्पा जी कहते हैं राजन इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता महर्षियों ने पांडवों को एवं के सौप के हाथों देने लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया तस्मि देव छे सर्वे तानादाय प्रतस्थिरे प्रतस्थिर पांडो दारांश पुत्रांश शरीर तेज तापसा उन सब तपस्वी पत्नी कुंती पांचों पांडवों तथा पांडव और माद्री के शरीर की अस्थियों को साथ लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया सुख ने पुरा भूत सततम पुत्र वपन्ना दीर्घ मध्वान संक्षिप्तम पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योग जनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना सात्व दीर्घेन संप्राप्ता संाप्ता कुरुजांगलम वर्धमान पुरद्वार आस साद यशस्विने ने कुंती थोड़े ही समय में कुरजांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्तमान नामक द्वार पर गई द्वार नाम ताप साव राज तप तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा राजा को हमारे आने की सूचना दो द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया तम चारण सहसाणाम मुनिनागम तदाम श्रुआ नागपुरे नृदाम विस्मय समुप्यत सहस्रोच्चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ मुहूर्त ओदित आदित्य सर्वे बाल पुरस्कृता सदारास्तापा दृष्ट निर्जयो पुरवासिनः दो घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए स्त्री संघासत्र यान न संघ समास्थिता ब्राह्मण सह निर्जर ब्राह्मणा नाम त्योषित झुंड के झुंड स्त्रियॉँ और छत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियॉँ भी नगर से बाहर निकली तथा विटूद्र संघाण महान व्यति न कस्चिअको अभवन धर्म बुद्ध यूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था सबके बुद्धि धर्म में लगी हुई थी तथा भीस्म शांत नव सोम दत्त प्रज्ञा चक्षुष राजर्षि क्षता स्वयं इसी प्रकार संतनु नंदन भीष्मीक प्रज्ञा चक्षु राजर्षि धृतराष्ट्र संजय तथा स्वयं विदुर्जी भी वहां आ गए सा सत्यवती देवी कौसल्याशस्विनी राजता रही परिवृता गांधारी चाप निर्जज देवी सत्यवती काशी राजकुमारी यशस्विनी कौशल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतपुर से निकलकर वहां आई धृतराक्षस्य दा जा दुर्योधन पुरो ग भूषिता भूषण चित्रही सतसख्या धिताष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले महर्षि सर्वे कौरव्या सपुरोता उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया फिर सभी कौरव पुरोहित के साथ उनके समीप बैठ गए अभिवाद्य शीर साणम्यपोपु सर्वे पौरा जानपा यपी इसी प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास बैठ गए तमकूजिज्ञा जनौम सर्वस्थता पूजयिवा यथान न्या पादाघ्येण चो भीषराज्यम च राष्ट्रमच महर्षिभ्यो न वेदयत तेजा मथो वृद्धतम प्रत्युत्थय जटा जिदी ऋषीण मतमाय महर्षिमब्रवी राजन उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देख भीष्मज जी ने पाद्य अर्घ आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे वे जटा और मृगजर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले यौरभ्य पाण्डुर्नाम नाधिप काम भोगत्यज शत सिंह मिथो गोक्त तपस्ते पे त्र मूल फलाशन पत्नीभ्या स धर्मात्मा कंचित्लमतृत तेन वृत्साचारे तपसा च तपस्वि तोषितास्तापसास्त्र सतृश निवासीन ब्रह्मचर्यस्थस तिव्य हेतूना साक्षाधर्माद त्र जाि कुरनंदन भी जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतसिंग पर्वत पर चले गए थे उन धर्मात्मा ने वहाँ फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से सतसिंग तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर लिया था वहाँ नित्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महाराज पांड को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम युधिष्ठिर है तथइनम बलिनाम श्रेष्ठम तस्राज महात्मन मातरे स्वाद पुत्र भीम नाम महाबलम उसे प्रकार उन महात्मा राजा को साक्षात देवता ने यह भीम नामक पुत्र प्रदान किया है जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है पुरोहुता दे कुमे धनंजय ये सुवान भी भविष्य यह तीसरा पुत्र धनंजय है जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है इसकी समस्त बड़े-बड़े को तिरस्कृत कर देगी व्याघ्रमुतावि पश्यत माद्री देवी ने अश्विनी कुमारों से जिन दो पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है वे ये ही दोनों महाधनुर नरश्रेष्ठ हैं इन्हें भी आप लोग देखें नकुल्यजस पांडव नर विमावप्य विमप्यपराजित चरता धर्म नि वनवासम यशिना नष्ट महो वंश पांडुना पुनरुद्धृता इनके नाम हैं नकुल और सहदेव ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न हैं ये नरसेठ पांडुकुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है पुत्राण जन्म वृद्धि च वैदिकाध्ययना च पश्यंत सततम पांडव पराम प्रीतिम पांडु पुत्रों के जन्म उनकी वृद्धि तथा वेदाध्यन आदि देख आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे वर्तमान सताम पुत्र लाभं साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से सत्रह दिन पहले पितृलोकवासी हो गए तम चितागतमा जैस्वर मुखे हु प्रविष्टा पापकम्माद्री हिताजीतमात्मन जब वे चिता पर सुलाये गए और उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसे अग्नि में प्रविष्ट हो गई सागता सहते न पतिलोकमुवृता तत्कार क्रियताम तदनंतरम वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझे वह करें प्रथा चरण प्राप्ता पांडवास् यशस्वी न यथा अनुृहत धर्मोजे स सनातन इमें तय शरीर दवे पुत्राश्च तोरा क्रियारुण गृह्यता समात्रा मात्रा परम तपा क्षण में आई हुई कुंती तथा यशस्विनी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर कर करें क्योंकि यही सनातन धर्म है ये पांडव और मादरी दोनों के शरीरों की अस्थियाँ हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं आप मादरी और पांडु के श्राद्ध किया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें प्रेत कार्य निवृत्त तो पितृमेधम महायशा लभताम थर्म धर्म पाण्डो कुरुकुल्व सपिंडीकरण पर्यन्त प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए वै सम्पायन वाच एव मुक्ता कुरून सर्वान्कुरुणाव पश्यता छेनातरिता था सर्वे तापिता गुह्य कैस वै जी कहते हैं जन्मे जय समस्त कौरवों से ऐसा बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए गकार तथ्वान ऋषे सिद्धगणम दृष्ट विस्मय ते पर जजु कौरवासहत्पत साधु साधी विस्मता गंधर्वनगर के सामन उन्मर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर ध्यान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछल साधु साधु ऐसा कहते दड़े हुए दड़े विस्मित हुए इति श्री महाभारत आदि परमड़ि संभव परमड़ि ऋषि संवाद पंचविशत्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ऋषि संवाद विषयक एक सौ पच्चीसवां अध्याय पूरा हुआ